ब्लॉक की, की एक एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरीश कुमार की कहानी ग्रीटिंग कार्ड वैसे कहानी का विषय आप सबका जाना पहचाना है एक, एक मोटे शानदार प्रिंट कागज को, को बीच, बीच में से, से तह किया हुआ संदेश वाहक मुझे याद है कि बचपन में, में अपनी सबसे खूबसूरत स्कूल टीचर को उसके जन्मदिन पर या नए साल पर यह ग्रीटिंग कार्ड बड़े मौलिक रूप से मैं दिया करता पहली या दूसरी कक्षा का वह मासूम प्रेम कितना मजाकिया लगता है जब आज मैं इसे याद करता हूँ हर साल घर वाले नव वर्ष के आगमन से एक महीना पहले घर में मूंगफली खाते हुए एक लिस्ट बनाया करते जिसमें उन खास रिश्तेदारों और दोस्तों का नाम लिखा जाता जिन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेजने होते पिताजी इकट्ठे ही, ही दर्जन, दर्जन या उससे, उससे कुछ ऊपर एक जैसे, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, कार्ड ले आते, ले आते। फिर, फिर लिस्ट, लिस्ट के, के हिसाब से सबका नाम, नाम और पता लिखा जाता और यह उम्मीद भी, भी की जाती कि इस संदेश के बदले जवाब भी खूब आएंगे मैं अक्सर अपनी मासूमियत के कारण या बचपने के, के कारण उन एक जैसे, जैसे कार्डों से, से, से कुछ एतर एतर इतर करना चाहता था।, था मेरे लिए तो सबसे खास दोस्त मेरी, मेरी, मेरी वो अंग्रेजी अंग्रे की टीचर थी पद्मिनी कोल्हापुरी जैसी कोल्हास्ती तो उसकी मुस्कराहट को जैसे मैं अपने लिए ही घेर लेना चाहता शायद मेरी माँ की शक्ल भी दोनों शक्लों का मिला जुला रूप थी, थी।, थी। वो मुझे, मुझे अक्सर प्यार, प्यार से बुलाया, बुलाया करती, करती। खैर, धीरे-धीरे मैं बड़ा, बड़ा हुआ और एक, और एक छोटे स्कूल स्कूल से निकलकर शहर के बड़े स्कूल में आ गया। कुछ दिन बड़ा, बड़ा अकेलापन महसूस हुआ ज्यादा कुछ बस में नहीं था अभी तो कई बार अपनी कमीज का सबसे ऊपरी बटन भी लगाना नहीं सीख पाया था वो दौर, दौर कब गुजर, कब गुजर गया, गया पता ही न चला बस अपनी, अपनी टीचर अपनी की, की शक्ल याद रही। जवान, जवान होते होते कई, कई चेहरे दिमाग और दिल, और दिल, दिल को, को चौंकाते, चौंकाते रहे, रहे पर, पर पद्मिनी कोल्हापुरी वाली इमेज ने दिमाग में एक चोखा बना लिया जिसमें और कोई इतने गहरे रूप से फिट फिट न हो सका मुझे याद है कि बचपन में एक बार, बार पिताजी एक, पिता एक प्यारे से पिल्ले को घर ले आया बड़ा, बड़ा ही सयाना पिल्ला, पिल्ला था।, था उसे, उसे पेशाब पेशा आ रहा होता तो अपने आप नाली की ओर दौड़ जाता स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद उसे देखना छूना और उसके गद्दी बालों वाले शरीर और माथे को सहलाना मेरी सबसे बड़ी आदत बन चुके थे पर एक महीने बाद ही मैं रोज की तरह स्कूल से लौटा और उसे घर के बागीचे में ढूंढा। कहकर उसे कई बार पुकारा पर कहीं से उसके मेरी तरफ भागते हुए आने की आहट या दृश्य नहीं बना शायद वो बगीचे के पिछले बड़े गेट के नीचे से बाहर निकल गया हो। मैं, मैं भरी हुई, हुई आंखों में, में उसकी, उसकी मासूम सी आकृति लिए उसे, उसे शाम होने तक, तक खोजता रहा माँ ने प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की, की, की, की पर, पर न मैंने, मैंने चाय पी, पी और न ही रात का खाना खाया पिताजी काम से वापस आए और मुझे यू सुस्त पड़ा देखकर मेरे सिर पर हाथ फेरा मुझे बुखार था तू घबरात बेटा मैं अभी आसपास के मोहल्ले में देखकर देख आता, आता हूँ कई बार, बार, बार कोई बच्चा ही जान, जान बुझ उठा ले जाता है पर तू तो फिक्र न कर कुत्तों तो को उस घर की बड़ी पहचान, पहचान होती है जहाँ उसे तेरे जैसा प्यार करने वाला बच्चा मिले सुबह तक तो वह लौट ही आएगा इतना कहकर पिताजी टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल गए वो न मिला और न ही लौटा उसके जैसा एक कुत्ता घर में लाया गया घर वालों को डर था कि कहीं मैं ज्यादा बीमार न पड़ जाऊ पर एक जैसा दिखने में और एक जैसा होने में बहुत फर्क होता है आप सोच रहे होंगे कि कहानी में ग्रीटिंग कार्ड की जगह ये पिल्ले या कुत्ते का प्रसंग कहाँ से आ गया पर जैसा, जैसा कि मैंने, मैंने कहा कुछ, कुछ ग्रीटिंग कार्ड, कार्ड, कार्ड हम दूसरों को देते को हैं, हैं तो कुदरत तो भी, भी हमें, हमें कुछ, कुछ, अच्छे अच्छे कुछ, कुछ अच्छे संदेश प्यार मासूमियत और, और स्पर्श के, के रूप में, में भेजती है पर सबका एक ही केंद्र होता है प्यार का संदेश बस हम उसे कैद करने का प्रयास करके खो देते हैं खैर ये बात जितनी आसान लगती है उतनी होती नहीं है तो जवानी की दहलीज की और बढ़ते हुए हर नए साल पर ग्रीटिंग कार्ड का चलन पिछली स्मृतियों से जुड़ने और नए अनुभवों और एहसासों के चलते उन्हें भूलते चले, चले जाने का माध्यम बनते रहे ये दौर अभी जकरबर्ग और मोबाइल संदेश के क्षण भंगुर एहसासों के घेरे में नहीं आया था उन दिनों अनुभव और एहसासों की दुनिया बड़ी जरखेज हुआ करती थी उन दिनों प्रेम बड़ा निश्चल एहसास था बेवफाई और वफा के संदर्भ सामाजिक मर्यादाओं में दबे घुटे रहते विशेषकर ये सब बातें मध्यम वर्गीय परिवार के परिवेश से जुड़ी हुई थी बहरहाल बात निकली है तो दूर तलक जाएगी मैं आपको, मैं आपको लंबी औपन्यासिक यात्रा पर नहीं ले जा रहा कहानी, कहानी मुझे फिर याद दिलाती याद है कि, कि बात इंग्लिश टीचर और, और पद्मिनी कोल्हापुरी की, की मुस्कान, मुस्कान में रंगे ग्रीटिंग कार्ड की, की खुशबू चल रही है वो शायद कॉलेज के दिनों का पहला प्रेम रहा होगा शायद नहीं भी पास से गुजरते हुए अपनी ही सहपाठी का मुस्कुरा भर देना प्रेम है या नहीं ये बड़ा अजीब प्रश्न है।, है और, और पहेली भी ऐसी पहेली के साथ जीना, जीना भी एक, एक अजीब से जिज्ञासा में, में उलझाए हुए भी। आपके भी मन को, को सर्दियों की धूप जैसा आराम देता है मुझे याद है कॉलेज का पहला दिन मैं सुबह सुबह छत पर बने कमरे में लगे शीशे को देखकर अपने बाल संवार था सामने की छत पर से राज भाभी ने कहा अरे वाह आज तो ऐसा लग रहा है कि कॉलेज जाना है मेरे लिए ये समझना बड़ा कठिन था कि भाभी को कैसे पता चला और बाल सवारने से इसका क्या संबंध है अब अचानक ही अकेले रहना और किसी की, की मुस्कुराहट को याद करते यार हुए मुस्कुरा देना वाकई मेरे भीतर बचपन की, की, की ग्रीटिंग कार्ड और, और पद्मिनी कोल्हापुरी की याद ताजा कर रहा था अगर भाभी छत पर होती तो मैं छत पर न जाता मुझे उससे शर्म आती थी जैसे वो मेरे सारे भेद मेरी आंखों से ही जान लेगी। मुझे इसका डर सता नया साल, साल फिर से नजदीक आ रहा था, था, था। और, और अब मैं कॉलेज में था मेरे, मेरे पास, पास से गुजरने वाली, वाली मुस्कुराती लड़की मेरी, मेरी मित्र, मित्र बन, बन चुकी थी इसके, इसके आगे अभी, अभी, अभी हम ना बढ़े थे मुझे कहीं न कहीं उसे खोने का डर सता था खोने का दर्द क्या होता है शायद इसका एहसास मेरे खो गए उस पिल्ले की याद से गहरा जुड़ा था कॉलेज के ये दिन बड़े सुहाने थे गर्मी का चिपचिपा एहसास और ऊब खत्म हो चुका था दिसंबर के शुरुआती दिन थे धूप का आनंद उसमें ज्यादा देर तक बैठे रहने से खो जाता और फिर हम कॉलेज में लगे पेड़ों की छांव में ठंडा पानी पीकर बैठ जाते कुछ दोस्तों के ग्रुप में हम दोनों भी शामिल थे हम ग्रुप में ही घूमते पर इस ग्रुप में भी सबके अपने निजी साथी थे मैं और वो ग्रुप में होते हुए भी अपने में ज्यादा खोए रहते घर आने के बाद अगले दिन का इंतजार बड़ा लंबा लगता मैंने नए साल पर अपने इस मित्र को ग्रीटिंग कार्ड देने की कई योजनाएं बनाई उसमें क्या लिखना है इसके बारे में घंटों सोचा मैं अपने कमरे में इसको लेकर अजीब कल्पनाओं में खोया रहता और घर वालों की आवाजें मुझे न सुनाई देती पता नहीं ये लड़का सारा दिन क्या खिचड़ी पकाता रहता है चीनी खत्म हो गई है जा बाजार से जाकर ले आ अभी ये आ जाएंगे तो कहेंगे कि लड़का बड़ा हो गया है जो सामान चाहिए लिस्ट बनाकर दे दिया करो बाजार से ले आया करेगा अब इसे चीजों के मोल भाव की समझ आनी चाहिए माँ बड़बड़ाती हुई कहती मैं मुस्कुराता हुआ और कई बार खींचते हुए सामान की पर्ची लेकर ले बाजार चला ले जाता मेरी नज़र बाजार की दुकानों पर सजे रंग बिरंगे खूबसूरत ग्रीटिंग कार्डों पर ही रुक जाती मैं उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखता और उनमें से कई कार्डों को हाथ में लेकर एक काल्पनिक दृश्य देखता जिसमें मैं यह कार्ड अपने उस मुस्कुराती हुई खूबसूरत लगने वाली मित्र को दे रहा होता मुझे लगता कि मेरा प्रेम निवेदन सफल संदेश के रूप में उस तक पहुंचेगा और ये सोचता हुआ मैं ग्रीटिंग कार्ड पर बने बड़े से दिल और उस पर प्यार की लिखी खूबसूरत चंद पंक्तियां बार बार पढ़ता मैं ये यकीन करना चाहता था कि जो मैं कहना चाहता हूँ उस बात का हर शब्द इन इबारतों में पूरी तरह समाया है पर ये डर भी था, था कि कहीं मेरे, मेरे एहसास मेरी इस हसी, हसी मित्रता, मित्रता और एहसास का अंत न कर दे अपनी प्रिय चीजों, चीजों के खो जाने, जाने की भी, भी मेरे अंदर एक, एक गांठ बन गई थी।, थी। आशिकी फिल्म, फिल्म के सारे गीत मुझे मूल जबानी याद हो गए थे खास करके हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए फिल्म का हीरो राहुल रॉय मेरी आंखों में बैठ गया था शीशे में स्वयं को देखता, देखता तो शक्ल हूबहू उसके उसकी जैसी लगती मैंने, मैंने बाल बढ़ाकर बढ़ा उस जैसा स्टाइल भी बना भी लिया पिताजी मेरे, मेरे चेहरे, चेहरे की ओर गौर से देखते और मेरी पीठ पीछे माँ से अक्सर कहते लड़के को कॉलेज की हवा लग रही है सारा दिन इसके नक्शे ही ठीक नहीं आ रहे पढ़ाई बढ़ाई का तो अब नतीजा आने आरोप ही पता चलेगा उन्होंने, उन्होंने मेरा जेब खर्च, खर्च बहुत, बहुत कंजूसी से सेट किया था, था पर माँ इसकी कमी पूरी कर देती खैर कोई महंगा शौक तो मैंने भी नहीं, नहीं पाला था, था। साल, साल भर में दो जोड़ी नए पैंट कमीज़ से काम चल जाता पर सर्दियों में हम दोस्त एक दूसरे की जैकेट बदल बदल कर पहनते हाँ एक अच्छा ग्रीटिंग कार्ड और वो भी आर्चिस का खरीदना ज्यादा बड़ी बात नहीं थी लगभग पंद्रह दिन कई कार्ड देखते और, और उनमें लिखी इबारतों को पढ़ते मुझे एक नया ग्रीटिंग कार्ड पसंद आया लाल रंग के गुलाब वाले चित्र से सजा हुआ उसकी खास बात यह थी कि उसे खोलो तो उसके अंदर लगा दिल जगमगाने लगता और म्यूजिक बजता। ये बाजार में आया नया परिवर्तन था कार्ड में ये खासियत घड़ी के एक सेल ऐसी से पैदा की गयी थी मुझे लगा कि इसे बनाने वाले ने जैसे मेरी कल्पना को पढ़ लिया था बिल्कुल वैसी ही जैसे पड़ोस की छत वाली भाभी मेरी आँखों को पढ़कर मेरे कॉलेज जाने के उत्साह को पढ़ लेती थी कॉलेज में सर्दियों की छुट्टियाँ खत्म हो चुकी थी और नए साल के पहले दिन कॉलेज खुलने वाला था मेरे लिए ये छुट्टियाँ पहाड़ ऐसी कितनी ही कल्पनाएं, उ मिले जुले स्वप्न जिसमें मैं उस जादुई कार्ड को खरीदकर अपने, अपने उस, उस मित्र, मित्र को दे रहा, दे रहा था और, और अपनी और मित्रता को प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में बदलने की ओर बढ़ रहा था देखते हुए बिताई कई बार ऐसा होता कि मेरा कार्ड देखकर मेरी मित्र कोई भी प्रतिक्रिया न करती न हसती न मुस्कुराती ऐसा लगता की उसके चेहरे पर एक शून्यता ऐसी छा गयी है मुझे, मुझे ये सब डरा देता और एक और उदासी मेरे मन मेरे पर छा जाती खैर मैंने वो ग्रीटिंग कार्ड, कार्ड खरीद लिया साल, साल के समाप्त होने में, में अभी, अभी दो, दो, दो, दो, दो दिन बाकी थे और कॉलेज खुलने में तीन इन तीन दिनों में मैंने कार्ड के साथ एक गुलाब का फूल भी देने का सोचा जैसे जैसे नए साल का दिन आ रहा था कार्ड देना मेरे लिए एक आयोजन सा बनता रहा जिसका मेजबान सिर्फ और, और सिर्फ मैं था और, और मेहमान भी, भी सिर्फ और सिर्फ और मेरी वो मित्र जिसे अपनी प्रेमिका बनाने की ख्वाहिश मेरी इकलौती ख्वाहिश बन चुकी थी अरे वाह हमारा इतना इंतजार वाकई मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया नए साल की बहुत बहुत मुबारक उसने बड़ी बेबाकी से कॉलेज के प्रवेश द्वार आरोप मुझे देख कहा जैसे उसे इस बात का कोई एहसास ही न हो कि सिर्फ उसे ही इतने दिनों के बाद देखने के लिए मैं सुबह से उसकी राह देख रहा हूँ मैं अपने दिमाग में चल रही भूमिकाओं के भवर में फंसा हुआ उसके इस बोल्ड व्यवहार से चकित था इसलिए हड़बड़ाते हुए मैंने भी उसे नए साल की बधाई देते हुए सिर्फ इतना कहा तुम्हें भी न जाने वो तमाम बातें जो मैंने न जाने, न जाने कितने एहसास ऐसी बोली थी सब उलझ उलझ गयी थी अरे, अरे यार, यार कोई कार्ड वगैरह नहीं लाए तुम तो मेरे लिए दोस्ती में इतना में हक, हक तो हक हक बनता है ना, है ना कहते हुए उसने, उसने अपनी बैग से एक, एक ग्रीटिंग कार्ड निकालकर मुझे दे, दे दिया अब देखो न छुट्टियों में कहीं घूमने चली गई थी कल ही लौटी थी जल्दबाजी में सभी दोस्तों के लिए शायद खूबसूरत कार्ड नहीं खरीद पाई फिर भी मैं तुम लोगो को कार्ड देना कैसे भूल जाती ऐसी कोई बात नहीं ये कार्ड तो बहुत सुंदर है कितना सुंदर लिखा है इस पर फ्रेंड्स फॉर एवर आई एम सॉरी कि तुम्हारा कार्ड जल्दबाजी में घर ही भूल गया मैंने सफेद झूठ कह दिया अपनी सारी हैरानी को मुस्कुराहट में बदलते हुए हकलाकर कहा नव वर्ष के इस दिन हम सभी दोस्त अपने ग्रुप सहित कॉलेज की कैंटीन में आ गए आज बहुत चहल पहल थी मित्रता और प्रेम के नए दृश्य बिखरे पड़े थे और, मैं, और खोया मैं खोया खोया सा खोया बार बार अपने बैग में रखे उस प्यार के परवानी ग्रीटिंग कार्ड को छूकर देख लेता मेरे दिल की धड़कन निराशा और भय में डूब की जा रही थी नए साल के इस मौसम में सीनियर छात्र कुर्सियों का घेरा बनाकर बैठ गए फिर बारी बारी से कुछ न कुछ गाने लगे हमारा एक सीनियर म्यूजिक का छात्र था और मुझे भी म्यूजिक के छात्र होने के नाते जानता था मेरे साथ, मेरे साथ बैठे, बैठे एक मित्र राहुल और अंजलि ने भी उसी की, की सिफारिश कर, पर, पर कुछ, कुछ चलती, चलती फिल्मों, फिल्मों के रोमांटिक गीत गाकर गी सुनाया आवाज, आवाज कैसी आवाज है इस बात, बात की ज्यादा परवाह किसी को नहीं थी बस सब एक मस्ती में थे और शायद सर्दी की छुट्टियों के बाद अपने अंदर के अकेलेपन की बोरियत दूर कर रहे थे मेरे मन में, मन में अपने एहसासों को कहने, को कहने की, की एक ललक सी पैदा हुई वहाँ गाए जा रहे कई गीत सुनकर मैं अपने आप को अपने दर्द को अपने, अपने बेबस शब्दों को कहने, कहने के लिए मचल रहा था कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर उठते हुए चीख पड़ी अब मेरा दोस्त भी एक रोमांटिक गाना सुनाना चाहेगा क्यों नहीं क्यूँ नहीं लेट्स एंजॉय द बैठे हुए कुछ सीनियर्स हमारी तरफ देखकर कर बोले मैं अचानक आए इस प्रस्ताव के तैयार नहीं था पर शर्माते हुए खड़ा हो गया और गाने लगा अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से गनीमत मानिए कि मैं भावुकता में रोया नहीं पर मेरी आवाज जरूर काम रही थी गीत के खत्म होते ही खूब तालियां बजी और भावुकता भरा हुआ बड़ी मुश्किल ऐसी बीता मेरा, मेरा प्रेम, प्रेम मेरे बैग में पड़े ग्रीटिंग कार्ड के, के साथ ही वापस घर लौट आया नींद बड़ी बेचैनी से, से आई और मैंने सपने में उस ग्रीटिंग कार्ड को कई बार उसे देते दे देखा दे दे दे दे जब मैं अपने इस स्वप्न के सुखद एहसास की चार सीमा पर था नींद खुली और पता चला सपना क्या है जैसे सोई हुई आंख का पानी है खैर ये सिलसिला ये चलता, चलता रहा उसकी, उसकी दोस्ती और साथ के लिए मैंने, मैंने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और उस खूबसूरत उस ग्रीटिंग कार्ड को अपनी किताबों की, की अलमारी में छुपा दिया हम वैसे, हम वैसे ही एक दूसरे से मिलते रहे जैसे पहले मिलते थे कई बार लगता कि उसे मेरे दिल का हाल मालूम है वो अक्सर मजाक में कहती हमारे क्लासमेट्स को लगता है की हमारे बीच कुछ चल रहा है मैंने, मैंने तो, तो कह दिया निशी और, और सुन ऐसी की, की देखो यार, तो यार हमारी, हमारी दोस्ती ही इतनी प्यारी, प्यारी है कि सबको ऐसा लगता है, है? क्या, मैंने, क्या गलत मैंने गलत कहा शायद उनका अंदाजा सही भी, भी हो मेरे दिमाग में गूंजते ये शब्द मुँह ऐसी निकलते ही बदल जाते और मैं उससे नजरें चुरा कर कहता हाँ नकुल इन लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरी आँखें पढ़ लेगी कॉलेज के दूसरे ही साल के बाद हमारे रास्ते बदल गए एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होने के कारण ट्रांसफर के चलते उसे मेरे शहर से हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ा उसके शहर छोड़ने के अंतिम दिन न जाने मैंने कितना कुछ कह देना चाहा, पर कह न सका उसने जाते जाते मेरे कान में सिर्फ इतना कहकर विदा लिया मैं तुम्हें याद रखूँगी और हमेशा प्यार करती रहूंगी मैं बस, मैं बस इतना बस कह पाया मैं भी।, मैं भी आज इस बात, इस बात को कई साल बीत गए हैं पर अब भी, अब भी हर साल, हर साल जब नया साल आता है तो, तो किताबों की, की अलमारी में, में रखे उस ग्रीटिंग कार्ड को बड़े प्यार, प्यार से खोलता हूं और उसके संगीत में उसे याद करता हूं शायद पिता या पति हो जाने पर भी कई हसी गीत गुनगुनाए जाते हैं मेरी पत्नी की शक्ल में भी एक पद्मी कोल्हापुरी है अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे थे, थे। हरिश हरीश कुमार, कुमार की, की कहानी, कहानी, कहानी ग्रेटिंग कार्ड वाचक स्वर भारती परिमल